मन्त्रपाठ के यो उपासना माध्यमोता आजि तलना के आ मनुष्य समुदाय है देश विदेश का स्थिति दिन प्रतिदिन भयङ्कर जा रहे चिया मूल दोष आप देखेंगे कि इस जनसमुदाय ने यह बात स्वीकार नहीं की कि ज्ञान कर्म उपासना के मानव जीवन का निर्माण मिशा है इस हेतु से विफल है वेदों की परंपरा ऋषियों की परंपरा बुझा दी गई किसी ने जानबूझ के और किसी ने अज्ञानता से भुलाई तो कल के प्रकरण आपने सुना था ध्यान देना हम यदि कुछ बनना और बनाना चाहते हैं तो यह पद्धति अपनानी पड़ेगी हमको प्रत्येक क्षण में व्यक्ति का जीवन या तो बिगड़ता है या बनता है खाली नहीं रह प्रत्येक क्षणे ऊञ्चा ऊचा यानि च शुभ अशुभ कर्म को जानने के लिए जान पाच कसौटिका प्रयोग उपस्थित शुभ शुब को कैसे जाने, से जाने, हमने जान लिया, उसके ल इस काम को कब करें, कब करें, तक ने उपणम त अनिवार्यता देखि आजकल व्यक्ति झू बोलते हैं, अधिक बोलते हैं या यह कह दिया जाए कि झूठ कौन नहीं बोलता तो कैसा रहेगा है जी कई बार हम पूछते हैं किसी व्यक्ति की झूठ छुड़ाने के लिए कि आप झूठ तो नहीं बोलते हैं। बात नहीं करता वो कहता है झूठ कौन नहीं बोलता <laughs> देखो कहां से बचना चाहता है जो पूछे इसको व्रत दिलाएंगे संकल्प करवाएंगे कि आप झूठ तो नहीं बोलते झूठ कौन नहीं बोलता से उसे बोलते हैं। <laughs> ये समझता है ध्यान देना तत्काल कि झूठ बोलने से लाभ होता है ये कर्म के अंतिम परिणाम तक नहीं देखता जितने प्रयोग ये होते तत्काल तात्कालिक बात को देखता है व्यक्ति अब झूठ बोलने से वर्तमान में लाभ हो रहा है और ये ठीक है बस इतना सोचता ऋषि के करो, उसका ये अर्थ पञ्चता ये अन्तिम परिणम तल तत्सत्य जना शुभ शुभ को जाको किया परिणमो को जाना, जना तन्तिम निर्णय मानया ये जो वर्तमान की स्थिति है इसमें लोग झूठ का इतना प्रयोग करते हैं अति करते हैं और ये प्रयोग घरों में पति पत्नी में भाई बहन में गुरु शिष्य में सब में आकर प्रविष्ट हो गया है कि झूठ के बिना कोई काम नहीं कर पा जैसे बदलो प्रकारी बदली जाती है है खराब होती <laughs> इसको <तुम नहीं> <laughs> और इतना ही नहीं बरे कर्म कोगे तु शरीरी बदल जांगे ध्यान <laughs> लोग कहते हैं कि झूठ के घर का काम नहीं करता आप यह बतलाइए बाहर की बात को छोड़ दो उसके ऊपर विचार आप नहीं कर रहे और इस बात के ऊपर विचार करते हैं हम कि आप घर पर भाई भाई भाई, भाई बहन माता पुत्र पिता आदि जो झूठ बोलते हैं उसे क्या अला होता है आप बताओ बोलते तो सभी योगे लग बैठाते को छोड़ दो है क्या आप मुझे कोई कम से कम एक आधा तो होना चाहिए क्यों घर पर जो कभी झूठ नहीं होता बच्चे के सामने वो वो भी झूठ माएगा बच्चा पर ईमानदार कहते नहीं है और वो माँ बैठाती उसको और रोटी खाते खाते कहते मैं रोटी नहीं लूंगी उसको कह रहा है दो तीन बार फिर लेंगे ले। वो भी जूझ के अंतर्गत है बोलना। अब बोलना ये सारी बातें जूझ के अंतर्गत है ये मोटा सा हिसाब नहीं ले रहे हम यहां आप देखो घरों में अकेले परिवार में व्यक्ति एक पूरे परिवार में एक व्यक्ति पूर्ण रूपे सत्य भी बोल पा रहा है उसके दिमाग में एक बात है कि झूठ बोलने से लाभ होता झूठ बोलने से फायदा होता है झूठ बोलना उपयोग है परिवार में मैंने पूछा एक युवक से क्या आप माता पिता आदि परिवार के सदस्यों के सामने झूठ तो नहीं बोलते उसने बताया कभी कभी बोलता हूं एक मास में एक बार अथवा ऐसे मैंने कहा क्यों बोलते हो उसने कहा कि इतना होता है कैसे होता है बहुत सी बातें ऐसी होती हैं वो माता पिता के सामने भी बता दी जाए तो उसको जो अपनी बुद्धि के जो लाभ है वो नहीं होता उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति ये मानता है कि मेरी झूठ नहीं पकड़ी जाती जान देना एक व्यक्ति बारह मास में बारह बार झूठ बोलता तो क्या बारह मास में बारह महीनों में क्या एक बार भी झूठ नहीं पकड़ी जाएगी या पकड़ी जाएगी बुद्धिमान व्यति पक देता एको तीन बा झू पकी जी ध्यान देणा परिणाम ये होता एको तीन बा झू पकी का उसकी सारी सच्चा झू जी बाती कवि प्रयोग सारी की सारी सच्चा झू में परिवर्तत खे चोटे के कूठ न बोला मे झू न बोला वो। गला फड़ फाड़ के गे तब भी उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार महर्षि राम सरस्वती जी ने तो यह लिखा है कि जो व्यक्ति एक बार मिथ्या भाषण कर लेता है शब्द और दिए हैं चोरी जारी मिथ्या भाषण एक बार कर लेता है उसका जीवन पर विश्वास नहीं होता आप बताइए मरना अच्छा है जीना अच्छा उससे जिस व्यक्ति ने झूठ बोला जीवन पर विश्वास पैदा नहीं कर सकता कि मैं भी कुछ कहता हूं मेरी बात भी सकते सत्य अब यह जीवन किस काम का ही बताओ किस काम का जीवन है बताओ ढूंढो आत्मीक्षण करो यह कोई जीवन है क्या ऋषि ने यह देखा उसका भाव सुनाता हूं धार्मिक व्यक्ति के ऊपर शत्रु भी विश्वास करते हैं आप कभी देख लो तो रो सकते बार से वो चिल्लाते रहे बाहर से झूठ लगाते रहे अंदर जो उनका हृदय कहता है जो कुछ कहता है यह ठीक है यह जीवन निर्माण की बातें एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही उन्हें कहते महात्मा कौन होते हैं और दुरात्मा कौन होते हैं आप आत्मनिषण कर आप आत्मिक्षण क्या करोगे हम महात्मा है यात् दुरात्मा अस्म लिखिण विषय है, <laughs> है।, है क्या बात मनसि अन्यत् वसी अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्माना वसी <laughs> मनसि अन्यत् वचसि अन्य कर्म दुरात्मानसि एकम वचसि एक कर्मा में अत मे बताओ कितने <laughs> बो वही आत्म निरीक्षण करके देखो दूसरी की बात तो पीछे जेड़ो पहले अपना आत्म निरीक्षण करके देखो आज और ये समय है आज आपने संकल्प ले लें और ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमने महात्मा बनना महात्मा कोई आकाश में रिथो लेकर पकते हैं महात्मा बनाए जाते हैं वही महात्मा बनकर छोड़े जाते हैं और जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है और युद्ध करता है बुराइयों से वह महात्मा बन जाता है आप तीव्रता से ये परिसर आरण कर दें कि हमने महात्मा बनना है और हमें इस स्थिति को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में जो मन में होगा वो वाणी में होगा जो वाणी में होगा वो कर्म में होगा इसे विपरीत का चयन हम नहीं करेंगे बस वही व्यक्ति लगा ही बन जाएगा मैं प्रश्न पूछता हूं क्या व्यक्ति आवाजा बन सकते हैं आश्रा तो करो कम से कम अब देखो एक भी देख, एक, एक आश्रे तो देखो <laughs> अब भी रहे तो कर तो रहा है था। सब है था सब कितनी जो गिरे आगा तु कोया इ कमजोरि अक्रिया कर्ता मि बनूताज्जा गा कु मे भूल मेरा क्या बिगडा बिगेगा तु अपि भूल बजािने एक क्या बया सर्वदा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सुरक्षता उचित रहना चाहिए यह नियम बनाया अब आप ऐसा क्यों नहीं बनते क्या उसमें किसी ने ऐसे ही लिख दिया मनुष्य का ग्रहण है सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सुरता उचित रहना चाहिए यदि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो वास्तव में मनुष्य बनेगा और मनुष्य कैसा करता है जो व्यक्ति इस नियम का पाल नहीं करता वो मनुष्य की कोशिश से बाहर रह तो कोई मनुष्य मानने के लिए कोई डिमांड तैयार नहीं होगा कभी कैसे रहो पुलिस आकृति से मुनि चले ये सोचने का ढंग गलत अपनाया इसमें पहले बताया था राजनीति की सारी, के सारी आश्रम की सारी व्यवस्था शिक्षा प्रणाली आश्रमों की व्यवस्था समाज की व्यवस्था भौतिकवादियों का नासिकवाद पता नहीं इतने कारण आए जिसने मानव जाति को एक नष्ट कर लिया यह अर्थ नहीं लेते हम इन्होंने कर दिया और हम बढ़े बड़े देखते रहे ये ये भी मनुष्य का काम नहीं है इसके लिए किसी ने ये लिखा है चाहे चक्रवती राजा भी क्यों ना हो अन्यायकारी विपरीत मान्यताएं विपरीत हमको कुछ मनाना चाहता है हम नहीं मानेंगे इसकी बात हम तो इसी से डांत को चलेंगे यह जीवित व्यक्ति मर जाता है इसी ये सत्य को छोड़ना आरंभ कर देता है सोचने का ढंग बदलो परिणाम हानि लाभ के हैं दोनों कभी भी हानि नहीं होगी यदि सत्य को अपनाएंगे ये दिमाग से निकाल दो सत्य के अपनाने की हानि होती है कोई संसार में परमाणु से सिद्ध नहीं कर सकता कि असत्य से हानि होती है और दूर से सत्य से हानि होती है और लाभ उता बात तो कोई देते खलस सकता इस बात के सामने कि बोलने बोधने लाभ उ सम मिथ्या बी सर्म के क्षेत्र मे किस प्रकार अन देना हमे ज्ञान धर्म उपासना को, को लेकर जीवन बनाने वाले जीवन निर्माण में यदि हम संकल्प लेते व्रत धरण करते हैं प्रतिज्ञा करते तो तो बुराई से बचते हैं मैं तो नहीं बद हम ये चाहते हैं शुद्ध ज्ञान हो जाए तो संकल्प लेकर करना पड़ेगा हम ये चाहते हैं हमारा जो शुद्ध कर्म हो जाए तो संकल्प लेकर करना पड़ेगा हम चाहते हैं शुद्ध उपासना हो जाए तो संकल्प लेके करना पड़ेगा बिना संकल्प बिना व्रत और बिना प्रतिज्ञा के कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं बना पाता आप अभी कल परसों इन दिनों जो अपनी अपनी सुनाए सुनाएंगी उसमें प्रकण है व्रतों का संकल्पों का प्रतिज्ञाओं का उसको बड़े ध्यान से देखो। बुरे काम से बचना अच्छे काम को करना ये पर्याप्त मात्रा में संकल्पों पर रहता है जिस व्यक्ति ने संकल्प कर लिया मैंने झूठ नहीं बोलना के प्राण चले जाए वो व्यक्ति सत्य का पालन करेगा तो कर नहीं सकता जो व्यक्ति यह मानता है कि मेरा मन वाणी और कर्म एक होगा मन में जो होगा जो वाणी में वही कर्म में होगा वो व्यक्ति अत्यंत दृढ़ संकल्प वाला ही कर पाएगा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता लोगों के दिमाग में मन में संकल्प है ही नहीं अब देखो आपने कोई ऐसा नहीं किया होगा कि हम सत्यवादी बनेंगे, सत्यवादी बनेगे ईश पूचेगे तु भा खडेगे ते इत जन्म दे आकल्पयाम बनान महापुरुष बनान महापुरुष म् बने अपवाद र बनजा प्राचीन काल में माता परुष गृह समल्प ले चे और ये संकल्प ले चेत् ऐसे पुत्री बीसा पुत्र ऋषि है, है, योगी बनाना है, महाराजा ऐसा बनाना है, बा प्रतिज्ञा पूर्व प्रयास तत् वय बना श्रीकृष्णजी महाराज के जीवन सा चर्चा रुक्मिता है श्लोक मे वर्णन आता है। कि आप क्या चाहती हो वो कहने लगे मैं आप देसी संतान चाहते तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा बताया कि फिर आप और मुझे बहुत बरस तक तप करना पड़ेगा संयम से रहना पड़ेगा तब मुझे संतान होगी दमकारी का पालन करना पड़ेगा और बताया जाता है ऐसा ही जाए ये संकल्प करते थे योजना चलती थी और तब ये चार सौ चार तक जीवी पड़ेने वाले व्यक्ति पैदा होते थे और तो परंपरा रूप से सारा ढांचा जो है ऐसा लड़कड़ा गया इसका कोई सिरपैर नहीं है। तो आप एक सही बात को ध्यान में रखिए बिना संकल्पों के आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते संकल्प करता है व्यक्ति गिरता है बार बार गिरता है शरीर से तो बहुत कम वाणी से उससे अधिक और मन से उससे अधिक क्या बता सुनिए हम शरीर से बुराई को बाई छोडे उर की वा बुरा अधिक परिश्रमता है और मनसि बुरा को छोडना तु असम्भव बिकुल् न अत्यन्त परिष्मता ए बी रोचक काधना और और <laughs> <laughs> तो चोरी करता था और फिर ीमारे चोरीता सत्सङ्गी मण्डली ढूति कार्य अध्यापकी आशुतोषी हि प्रचारते होगे तु बता रािको सो जाते अमण्डल सराहने खते औ नया साधु बा रात्रि मुखे एका कमण्डल दूसरे सराहने दूसरे कथे कर्या गुरु जी के लिए लेके भाई क्या बात है हमारा कमेंट भी उसे ख्याल है और इसका मेरे से आने वो कहता गुरु जी बात ऐसी है कि मेरी चोरी तो छूट गई फिर भेगा फेरी नहीं छोड़ी भेगा फेरी नहीं ये एकदम स्वार इतने भयंकर है इनका सूचना जब माताएं बैठी पुरुष बैठे देखिए ध्यान देना कड़वी जी लग सकती है माता आपकी बेटी है, आपका बेटा है। इ आचार्य बहु अस्था बंगी कर्मका नीवी आ विवाह कदं अागेगे कार्यकु की खिस्कु कारे गु गे गुणग्रहं भागी चल्ला केगे गुणग्रहं सेगे औ विवाह कवाे को वि मास रोग है मानसिक संस्कार है जातिवाद प्रांतीयवाद ये फलानावाद ये अंदर ऐसे संस्कार पड़े हुए थे इनके उखाड़ में बहुत परिश्रम करना पर परिश्रम करने वाले के लिए कोई असंभव नहीं उनका काम ही है अच्छा मत खूब लड़ाई करता रहा है आज भी करता हूं आप कही लड़ाई भी करनी पड़ती इन बातों को ऐसा चुन चुन करके छाट छाट करके उखाड़ता हूं और आप सोचिए मैं बाढ़ करके देखता हूं अंदर बहुत काम करता हूं मैं <laughs> अंदर, अंदर, अंदर, अंदर अंदर मैं थोड़ी फसल मचाता रहता हूं <laughs> बाढ़ से बहुत थोड़ी जाता हूं जब आपके सामने आता हूं ये काम हमको नीचे, नीचे मन में धरना पड़ता है मन के अंदर तो ऐसा है जैसा कि बाढ़ का पानी इतनी भयंकर जाने उटी वो व्यक्ति पता के उप भयङ्कर पकडताोडताोडो पता चेता उदल उदल पथलोता अडा रो अस्लि इ बड़े युद्ध से जीतता है वास्तव में भूल क्या है इस भौतिकवाद की भोगवाद की और योगवाद की आपस में टकराव रहता है वैदिक परंपरा में मानव जाति मनुष्य का जीवन ऐसा माना जाता था बाल्यावस्था से ही सिखाया जाता था और यही इसका काम होता था अब वो बच्चे को बाध्यावस्था के बिगाड़ते हैं और बिगड़ते बिगड़ते बूढ़ा हो जाता है अब उनको कौन गुजारेगा फिर आ गया आर्यन विकास में था पचास साठ का, दो तीन ही बर्फ हो गए बताओ आज दिन में भूल कर दी थी, थी। क्या आज मैंने नींबू तोड़ दिया ये नींबू का बाघ है ना आप भी तोड़ती हो सभी अच्छा दिन में बिना समय के अंगूर तो खा लेती होगी नहीं अंगूर कई बार वहां बचते हैं बीच में वो दिन का नहीं होता और जैसे घर पर खा लेते हैं खा लिया होगा कि खाया होगा ना अपनी अपनी सोचना दूसरे की नहीं आप लोग ने नहीं खाया आजा थोड़ा ही अपना बताएगा कोई किसके अंदर हिम्मत होगी पत्ते के घर ने, ने बता दिया था कि मैंने नींबू तोड़ा मैंने कहा वो नींबू लौटा दो करना ऐसा कहा आपने भी ऐसा कर दिया तो कोई तो ये व्यक्ति आगे बड़े पकड़ा के यहाँ आगे खड़ा हो जाता है उंगली पकड़ पकड़ के पच्चे को बैठाते हैं बू देो बू दे को बैठाओ बू देखो पानी पीना से या क्या करते हैं? पा पिने काठे का पा पीनाया अस्ति वर्ण उ गसी काया पा पिकागे ये तु आपत्ति का, आप का हा सने हे किम कीचड मे का के अपी मी आग लपेटा वो लपेटर्गी वो नीकी अस्ति भागा था था था गिलास, की तरह <laughs> तो तो मारे यु, वो हो जाता है तो ये क्या पानी तो पीना गसलमानो पवि पीनाता गडगि बुरायां ऐति जीवन पा पियो गास रो वे गे लोक गिलास, गिलास, लो गिलास मे डालो मु लगा धीरे धीरे भगव वै ले जान दूसरी बात दूसरी बात सुनो असल में तो ऐसा होता है लोता रख लेते उसको पानी भरकर उसके हाथ धो लेते पैर बोले सोरे हाथ धो फिर गिलास में पानी अपने ले दिया कल्पना कीजिए इसको हाथ को धो दिया दो करके ऐसे लगाया और इससे आपको नहीं मिलाना हाथ से छोड़ा था ऊपर के धीरे धीरे गिर गया और हाथ को धो दिया एक दो बार गिलास को रख दिया ये दो पकट दिया तो ठीक है और तीसरी वपत्तिकाली अहो पा पिकाग मी आग अङ्कर आगो जी औ धे चे पी जादम् अपि जागि तु बुरा प्रवाहड आ बाये गाय व्यक्ति या कपडे को भगो देतार आलसी प्रमाजी का इ आली प्रमाजी व्यक्ति काम है अनोचन कर्म बना आज तो बता जो दो जोर लगा के करेगा कोई नहीं पानी वही थी ना वो हरियाणा की वो सुनाया करते हैं ना किसी के घर पर वो पानी पड़ता था उसको हरियाणा में पतनाल कहते थे आज तक मुझे पता नहीं वो आंगन में क्या दीवार के सामने पड़ता होगा उसने पंचायत को बुलाया और कहने क्या भाई ये सर पंचादी पंचायत होती थी पहले कि मेरे घर में इसका जो पतनाला पड़ता है मैंने पड़ोसी का और इसको कहो ये रोके तो सबने प्रस्ताव पारित कर दिया तो जिसका पतनाला पड़ता था ना दूसरे वो कहता है देखो पंचायत की बात बिल्कुल ठीक है मैं स्वीकार करता हूं पर पतनाला नहीं पड़ेगा पंचायत <laughs> की बात जरूर था पर पतनाला वही पड़े। कि पड़ेगा कितना ही उपदेश देगा इनका पतनाला वही पड़ेगा पानी वैसाई थी ना ऐसा <laughs> करोगे ना तो देखो ऐसा दंड भोगना पड़ेगा याद रखोगे आप बच नहीं सकते ईश्वर सर्ज्ज है न न न न न न न न न न्यायकारि गल काको दण्ड मिलना मिश्रि हैस अच्छाय पकडो जो बाको तत्काल छोडो महर्षि गां मनकेबन् जी कि जि जाति श्रद्धालु आप कल्पना न कमी द सरस्वती जी को कोई एक बात कहता है यह ठीक है उनको जट गई तो वो झूठ भी क्यों ना हो उसको पकड़ लेते थे झूठ होने पर फिर छोड़ देते थे फिर दूसरे गुरु के पास में जाते गुरु जी ने कुछ अजीबा बताई वो पकड़ ली कुछ गलत थी वो छोड़ दी वो तीसरे गुरु के पास में गई दे। एक से तीन वर्षों तक बीस तीस वर्षों तक घूमता है और जो सबके आता है उसको पकड़ देता है ऐसे को छोड़ देता है कोई डर नहीं कोई भय नहीं तो हमको ऋषियों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए और आप संकल्प लो कल परसों और योजना बनाओ ये हमारा जीवन है मुनुष्य जीवन है कुछ करके अपने लिए देश के लिए विश्व के लिए करके जाना है ऐसे खाया पिया घरे घोड़े की तरह मर गया कुत्ती बिल्डर जिस तरह से उसका जीवन है वो कड़ोसी भी नहीं जानता उसको ई जनता की प्रोसी कभी योग की बात थोड़ी सी ऊंची है जिसके लिए जोड़ लिया इसके लिए लोग मर जाते हैं युद्धों में मर जाते हैं देश के लिए मर जाते हैं कुछ नहीं कुछ तो ब्राह्मण की कोठी में को जो और ब्राह्मण की में नहीं तो जिम्मेवारी में आ और उसमें नहीं तो वैसे की और उसमें नहीं तो उसमें तो प्रयास चला जाएगा को हम लोग प्रयास करने की आवश्यकता दी है प्रयास तीन के लिए कर रहा है तो ये काम है करने का देखो हमारी योजना कितनी मतलब आपने काम तो देख लिया ना या नहीं देखा देखा कि आप तो पर्सों से देख रहे हैं और आपके सहयोग से यह काम चलता है अब इसको ऊंचे स्तर पर हम करें आगे ही भी करें तो हमने अपने तनवन धन को और झोंकना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी बात है याद रखिए कोई भी व्यक्ति तनवन धन से परोपकार करने वाला ढाके में नहीं रहता ये भ्रांति दिमाग पर रहती है मैंने धन खर्च कर दिया देश के लिए शरीर का बलिदा धन दान विद्याप्रकारे त्याग मया मुखे हानि पचति ये गलत वा कवि नी पचि बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक व्यक्ति ईश्वरी आज्ञा कुसार तन्व धन को दे देता सुखी को नीता दुया सुखीना केवल इ निर्भर बहु सीं कोडो री धनराशि हो कार्य बहु सी हो आकाश मार के जाता हो यह केवल सुख का लक्षण नहीं है व्यक्ति के जीवन को देखो उसके मन को देखो मनस्थिति को देखो पता चलेगा कि कौन सुखी है हमने तो अपने जीवन में इनका प्रयोग करके देखा धनरात ईश्वर की सब कुछ चीजें हैं शरीर भी उसी का धन भी उसी का विद्या भी उसी की और हमें बिना बदले की भावना से सब काम करते हमें बदले में यह चीज मिलेगा यह भावना से नहीं करते और परीक्षण यह बताता है जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है आप में गया लाखों में से सारी बंपियों और इसमें जाके देखो हम जैसा व्यक्ति कोई हम जैसा ही हो तो छोड़ दो शेष मैं इतना सुखी हो इतना नहीं यह परिणाम है हमारी पक्की तो ऐसे कर सुखी नहीं अब इससे तो सिद्ध है यह धन देने से शरीर से पुरस्कार करने से इस काम भावना जीवन लगाने से अन्य की बात ही नहीं थी ईश्वर का आदेश है ईश्वर कदेश पालन सुख और विरुद्ध दुख मिलताैली को बन चे ज्ञानक्र उपसना को अीव बनान माता पशी बेटा बेटी कोपि बना समका गृहस्थ अह शास्त्रे काम केगे सन्न्यासी अने कर्मचारीने सी के क्षेत्रे चलेगे तो वैदिक परंपरा वैदिक धर्म वैदिक राजनीति वैदिक योगाघास सब आएंगे ऐसी योजना बना के हमको चलना चाहिए अब इसको आईन पर विराम दे रहा है